रहो मुस्कुराते रहो बह मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के आ, संगीत संगीत राजवंशी जी हैं आप आप भी बार की प्रैक्टिस कर में और अभी माउंट आबू का जो है है विजिट तो तो तो हमने सोचा कि आए तो थोड़ा सा रिकॉर्ड आपका तरफ तो आप से डॉक्टर जी जी नमस्कार ओम शांति मैं डॉक्टर संगीत राजवंशी गाजी में प्रैक्टिस करता हूँ डेंटल सर्जन हूँ और ये मधुबन का मेरा दूसरा ट्रिप है जो बड़ा रमणीय है ये पूरा का पूरा ट्रिप इस ज्ञान में मैं चार साल से आया हूँ ब्रह्मा कुमारी इसका जो है ओम शांति और इससे मुझे बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं एक अनुभव है जब कोविड टाइम था जी। एक मेरे मरीज़ बहुत अच्छी आत्मा जो पंद्रह किलोमीटर दूर रहते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी विज्रम टुत में और पूरा को पूरा टू जो टुत था वो उनका जो नीचे का बोन होता है जिसको जॉ बोन बोलते हैं उसके अंदर एम्बेडेड थी और उस समय में उनके हस्बैंड की जॉब चली गई थी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी थी वो तब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो डेंटिस्ट हैं ये वो पच्चीस हजार रुपया चार्ज करते हैं इसका जो कि हम एफोर्ड नहीं कर सकते और इसके लिए सर्जरी बताई और हमने इसके लिए, लिए सीबीसीटी है एक सीटी स्कैन होता है डेंटल यूज़ के लिए उसे सी, -सी बोलते हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं तो तब तक मैं ओ पी कर नहीं रहा था मैंने कहा चलिए जान पहचान वाले हैं तो आप आ जाओ खैर वो आ गए तो देखने के बाद ही पता चला सी की भाई इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा मैंने उनको बोला कि आप ये मैगजेश सर्जन होते हैं आप उन्हीं से इसको ऑपरेट करा लें क्योंकि ये ऑपरेशन मैं नहीं कर पाऊँगा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको लुक आफ्टर करने वाला या टैकल करने वाला कोई नहीं मिलेगा लेकिन उन्होंने बोला कि इसको आप ही एक बार ट्राई करो जब काफ़ी कुछ हो गया मैंने कहा ठीक है मैं आपको लोकल एंड दे देता हूँ और देने के बाद मैं मुश्किल से दो मिनट ट्राई करूँगा इस ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा और बाकी अगर कुछ नहीं हुआ तो आप मैक्लो वाले जो है उनसे आप ये एक्सट्रैक्शन करा लें कहती हैं ठीक है उसके बाद मैंने लोकल दिया लोकल देने के बाद में मैं बाबा से कनेक्ट हो गया ऊपर मैंने बाबा निकलना तो है नहीं मेरे से <laughs> ठीक है कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा यहाँ पर एक थोड़ा सा कुनी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बस मेरे को तो इतना कर दो ना निकले और ये जो पेशेंट है ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई मेहनत कर लिए तो एटलीस्ट इनका दर्द ठीक हो जाए उसके बाद जब मैंने एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एलिवेटर बोलते हैं उसको मैंने किसी तरह से फंसाया फसाने के बाद में एलिवेटर को मैंने हल्का सा हिलाया हिलाने के बाद में मुश्किल से चार या पाँच छः सात दस सेकंड हुआ होगा हार्डली उसके बाद मैंने देखा ये जो टुथ है ये एक स्लो मोशन में बाहर आ रहा है और वो पूरा का आ गया मैंने कहा नहीं कोई भाई कोई कहीं लोचा होगा ये मैंने कहा चलो इसका एक्सरे भी ले देख लेते हैं बाद में देखा तो पूरा साफ था तो वो पेशेंट ने हाथ जोड़ा कि डॉक्टर साहब ये तो आपने कमाल कर दिया ये तो मेरे पैसे बच गए मैंने कहा नहीं पैसे नहीं बचे गए थोड़े पैसे तो मैं भी लूँगा इसके ठीक <laughs> है लेकिन खैर हम क्या लेते हैं कुछ ऐसा कुछ नहीं लेते और मैंने कहा सारा का सारा ये भगवान का है किया हुआ और इसको कोई नहीं कर सकता था इससे बड़ी चीज़ मैंने अपनी पूरी करियर में नहीं देखा कि जो कि एम्बेड टुथ है वो टुथ अपने आप बाहर आ जाए ओम शांति डॉक्टर जी सुंदर बातें आपने आपने ही हमारे सभी को अच्छा एक तो, दाया। दाया दाया। तो आगे, आगे मैं डॉक्टर रघुवंश जी मैं चाहूँगा कि आप संगीत अच्छा भी अच्छाते हैं संगीत से आपका तालमेल कैसे हुआ उसके बारे में बताते हुए मन पसंद हमारे को ये तो मुझे नहीं पता मेरा तालमेल कैसे हुआ लेकिन इतना पता है कि जो मेरे लौकिक माता पिताओं यही बोलते थे भाई जब तुम छोटे थे और रोते थे तो रेडियो चला देते तो चुप चुप हो जाते थे और लेकिन हाँ बाद में मेरे को ये जरूर रखता था बाथरूम सिंगर ज़रूर मैं था और कभी सामने निकालता था वो अलग चीज़ है कॉलेज में जाने के बाद मैं थोड़ा खुल गए और थोड़ा बहुत गुनगुनाने -गुन लगे गुनगुनाने लगे और बस इतना है गाने का कोई स्पेशल तो है नहीं जी, जी। <laughs> <laughs> कि एक सुंदर आप और छोटा सा आपका मन पसंद है वो बना दीजिए का करूँ सजनी आए नबालम का करूँ सजनी आए नबालम खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ आए नबालम का करूँ सजनी आए नबालम जब भी कोई आहट होए मनवा मोरा भागे जब भी कोई आहट होए मनवा मोरा भागे देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे ये मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए छुपे ना छुपाए सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया आए नम का करूँ सजनी आय नबालम हो भोर भई और सांझ ढली रे समय ने ली अंगड़ाई ये जग सारा नींद से हारा मोहे नींद न आई मैं घबराऊँ डर डर जाऊं आए वो बोनाए आए, आए वो बोनाए राधा बुलाए कहाँ ए हो कन्हैया आए नबालम बालम का करूँ सजनी आए नबालम मैं छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे मैं संदेश आप लोगों को ये दे सकता हूँ कि जो ब्रह्मा कुमारी इसका सेवन डे कोर्स है आप इसको करें जिससे कि आपको इस पूरी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो और आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए बचपन में तो बच्चे मॉरल साइंस तो पढ़ते हैं लेकिन आप जब तक इसको कोर्स करके इन चीजों को इन आप धारण इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपका भला नहीं हो सकता आपको ये करना चाहिए और आप करिए इसको शुक्रिया डॉक्टर बहुत-बहुत आपकी सुंदर सुंदर और अपना एक संदेश आपने दिया का जो बेसिक कोर्स है उसे आप सेंटर से कनेक्ट होकर अपनी में करेंगे बहुत ही सा संदेश थैंक यू so चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में तक आप बने हमारे साथ नमस्ते जय जय हिंद भारत ओम शांति रहो युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा सबके लबों पे एक यही ना ब्रह्मा बाबा है युग से श्रेष्ठ ब्रह्मा बा युग निर्माता ब्रह्मा रथ जग में बहाया ज्ञान गंगा की धारा जग में बहाया ज्ञान गंगा की धार चल पड़ी है अपने धाम गाय जग यही का सब के लबों पे फेक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता के पे एक यही यहीना युग निर्माता ब्रह्मा पावा युग निर्माता ब्रह्म लाकर धरा पे ज्ञान सूर्य को लाकर धरा पे सब का किया है उठा गाए जग यही गा सबके लबों पे एक यही नाम युग र् ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा सबके खेल पे एक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग ब्रह्मा ठ ब्रह्मा बाबा है युग श्रेष्ठ